ओम सहना बहनौ भुन सह वी तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्वीधीतमस्त मेषा वह शांति शांति शांति हा जी कुछ पूछने तो नहीं है हा जी हा जी जी जी कर्मों का फल होता है तो कर्मों का फल सुख होता है कर्मों के फल से सुख होता है कर्मों का फल से सुख होता है वो फल क्या है ये कर्मों का अच्छा शरीर मिला है जी इससे सुख सीधा सीधा ये तो कर्म से सुख होना नहीं वो अपे विवक्षा अधीन है मतलब ये शरीर जो ये भी शरीर भी कर्मों का फल है ठीक है मतलब शरीर का ऐसा शरीर का मिलना ऐसे स्थान का मिलना ऐसे माता पिता का मिलना हा? ऐसा परिवेश मिलना ये सब फल के अंतर्गत ही आता है इनको भी फल कहा जाता है क्योंकि जाति आयु और भोग इन तीनों को कहा है हाँ सीधा सीधा सुकनी इनके माध्यम से होता है मतलब शरीर के माध्यम से माता पिता के माध्यम से साधनों के माध्यम से और सीधा सीधा भी कहा जाता है भोग जैसे ये इनको भोग मिला है इस परिणाम स्वरूप जैसे ईश्वर का आनंद है वो सीधा सीधा में हाँ जी हाँ किस कर्म का फल किस कर्म का निष्काम कर्मों का से जी तो तो ज्ञान से ज्ञान से, आने मिल से, जान तो से तो मिलता है मतलब ज्ञान मुक्ति तो कहा है पर ज्ञान वो ज्ञान कर्म करने पर ही मिल रहा है ना आपको कर्म से भी मिलता है ठीक है जान से भी मिलता है हमें कोई आपत्ति नहीं उपासना से मिलता यूं तो आप कहेंगे जान से भी नहीं उपासना समाधि लगाएंगे तो आनंद प्राप्त हो रहा है तो समाधि जो है जान से ही तो अपने उपासना से तो मिल रहा है कर्म से, उपासना से नहीं मिलता है।, नहीं मिल है तो आप कह रहे हो ना यानी समाधि लगाइए तो समाधि से तो मेरे को सुख मिल रहा है नहीं ऐसा सीधा सीधा कहीं आता नहीं है ऐसा ऐसा ऐसा भी नहीं कह सकते ना। है न ठीक है कर्म उपासना से जो है व्यक्ति मृत्यु से छूट जाता है और जान से अमृत मिलता है ये तो कहा जाता है इसमें तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है पर ऐसा केवल उसी से है ऐसा नहीं है मतलब केवल ज्ञान से ही सुख मिलता है ऐसा कोई नहीं कर्म से भी सुख मिलता है अच्छा कर्म करता है व्यक्ति तो उससे भी सुख मिलता है प्रत्यक्ष देखो ना अच्छा कर्म किया उसे सुख मिलता है व्यक्ति को सुख अनुभव करता है अच्छा कर्म करके चलें तत्र अष्टोध्याय तथमाह परीक्षीते क्रनोधे परीक्ष्यते परीक्ष्य और अरत्व की परीक्षा हो गई है क्रम के अनुसार बुद्धि की परीक्षा की जाती है बुद्धिर्ज्ञान अत्र दर्शने है बुद्धि कहो ज्ञान कहो एक ही अर्थ के लिए दो शब्द है तस्मात सूत्रे ज्ञान शब्द उप, उपातः तत् परीक्षण कहते हैं तस्मात इसीलिए सूत्र में यहां पर ज्ञान शब्द को ग्रहण किया है यानी ज्ञान शब्द का उल्लेख किया है ताकि उसकी परीक्षा कर सके हाँ जी हाँ जीवाई हाँ बीच में समवाई को दिया है वो कारण ऐसा दे दिया बीच में इसका नहीं बताया क्यों ऐसा समवाई को यहाँ पर दिया है नहीं वो तो है ही है ये संबंध को लेकर के बात हुई शब्दार्थ संबंध जो है शब्दार्थ संबंध को लेकर के ये वो तो है ही है उसमें दिया है वो तो बहुत सारी स्थितियां आई थी पीछे भी पर यहां ही क्यों दिया है इसका कोई ऐसा विशेष उल्लेख नहीं है तो तो कि ये ये इसको इसका का हाँ नहीं प्रसंग चला है मैं वही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि यही क्यों दिया ये इसका तो कोई उत्तर मेरे को पता नहीं बाकी तुम तो ये प्रसंग तो पीछे भी कई बार आ चुके हैं चले हम बोलिए द्रव्येश पृथिव्यादीशु मन पर्यतु समस्त द्रव्यु ज्ञानम प्रात्यक्षिक च च्ञान व्याख्यातम वर्णितम् पृथ्वी आदिशु मन पर्यतेशु पृथ्वी जल अग्नि आदि से लेकर के मन पर्यंत समस्त द्रव्येशु जो द्रव्य बताए पीछे कितने द्रव्य बताए नौ।, नौ इन नौ द्रव्यों के विषय में ज्ञानम ज्ञान होता है कौन वो आत्मा को दो करके बोल रहे होंगे तो इन नौ द्रव्यों के विषय में ज्ञान होता है प्रात्यक्षिकम प्रत्यक्ष से होने वाला अनुमानिकम च और अनुमान से होने वाला व्याख्यातम वर्णितम उनका ज्ञान बता दिया गया ऐसा समझ लेना चाहिए यानी इन इन द्रव्यों से संबंधित जानकारी होती है तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तु प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो चौथे अध्याय में स्पष्ट किया है महति अनेक द्रव्यवत्वाद रूपात च उपलब्धि महत परिमाण वाला हो अनेक द्रव्य वाला हो और रूप वाला हो तो ऐसे वस्तु की उपलब्धि होती है प्रत्यक्ष पकड़ में आ रहे रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है रूप रस स्पर्शवत आप जल जो है रूप और रूप रस और स्पर्श वाला है तेज और रूप स्पर्शवत अग्नि जो है रूप और स्पर्श वाला है तेज एतानी प्रत्यक्ष जानकानी द्रव्यानी, ये प्रत्यक्ष जान करने वाले हैं अथा आनुमानिकम ज्ञानम खलु और अनुमान से जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है स्पर्शवान वायु स्पर्श से वायु का अनुमान होता है शब्दलिंगम शब्द शब्द शब्द परिशेश आकाश शब्द लिंग वाला आकाश है परिशेषात लिंगम आकाश से शब्दलिंगम आकाश यानी शब्द लिंग वाला आकाश है कैसे पता लगता है परिशेषात परिशेष के कारण से आकाश शब्दलिंग वाला है ऐसा पता लगता है शौ तो आनुमानिक ज्ञान साध्यौ वायु आकाशौ वायु और आकाश ये दोनों अनुमान से जानने योग्य है या अनुमान से सिद्ध होने योग्य है तथा इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रिया अर्थांतर से हेतु इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रिय और अर्थों की जो प्रसिद्धि है वो इंद्रिया इंद्रिय और अर्थों से भिन्न अर्थांतर का हेतु है कारण है यह आत्मा को लेकर के बताया जा रहा है आत्मेन्द्रियार्थ संर्षाद यद निष्पद्य तद अन्यथ आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से यद्यते जो उत्पन्न होता है ज्ञान तद अन्य वह इन सब से अलग है तद अन्यत ज्ञानम वो ज्ञान अलग है उससे आत्मा की सिद्धि होती है आत्मेन्द्रियार्थ संनिकर्ष ज्ञान से भावो अभाव मनसोलिंगम आत्मा इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान का कभी होना और कभी ना होना ये मन को सिद्ध करने में लिंग है पहचान है ये मन की सिद्धि के बारे में बताया है इंद्रिया नाम भोग करणत्व अर्थाण अथा इंद्रियै अर्थ तु आत्मनिष्ठवाद आत्मनो ज्ञानाय लिंगानी कहते हैं इंद्रिया नाम भोगकरणत्व इंद्रियों इंद्रियां जो है यह भोग कराने के लिए है यानी भोग के करण है भोग के साधन है अर्थाण भोग भाव और अर्थों का जो है ये भोगने योग्य है यानी उसमें भोग विद्यमान है अथा इंद्रिय अर्थ ज्ञानम इंद्रियों से अर्थों का ज्ञान होता है आत्मनिष्ठत्वाद आत्मनो ज्ञानये लिंगानी और आत्मनिष्ठ होने से वो ज्ञान ये आत्मा के जान के लिए वो लिंग है चिन्ह है अलग अलग प्रकार के ज्ञान तस्मादानी लैंगिका ज्ञानी इसलिए ये जो ज्ञान है ये लैंगिक है यानी लिंग है चिन्ह है आत्मा की सिद्धि में ज्ञानस्य से मनः ज्ञान का साधन मन है ज्ञान कराने का जो साधन है यंत्र है वो मन है तेन संयुक्त मनसा आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्षे भवती ज्ञानम न अन्यथा उस मन से युक्त होकर के आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्षे आत्मा और इंद्रियों का सन्निकर्ष जब हो जाता है तब ज्ञान होता है उसके बिना नहीं होता है आत्मा से युक्त होकर के ही जब इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होता है या इंद्रियों के अर्थों के साथ संनिकर्ष होता है तब ये ज्ञान होता है उसके बिना नहीं होता है ज्ञान लैंगिक ज्ञान का करण होने से ज्ञान का साधन होने से वो लिंग है चिन्ह है ये कहना चाहते हैं इति है ज्ञानम लैंगिकम वह ये ज्ञान लैंगिक है चिन्ह है ये कहना चाहते हैं तो मन को सिद्ध करने के लिए आत्मा को सिद्ध करने के लिए ऐसे ही और भी पदार्थ जो बताए हैं पृथ्वी से लेकर के मन तक यानी नौ पदार्थों का ज्ञान कैसे कैसे होता है इस बात को लेकर के बताया सूत्रार्थ पृथ्वी आदि नव द्रव्यों के विषय में प्रात्यक्षिक अनुमानिक ज्ञान होता है पृथ्वी आदि नव द्रव्यों के विषय में पृथ्वी आदि नव द्रव्यों के विषय में प्रात्यक्षिक और आनुमानिक ज्ञान होता है ऐसा समझ लेना चाहिए ठीक है अतः अतएव इसलिए कहना चाहते हैं बोलिए है, तत्र आत्मा मनस्चा मनस्चा अप्रत्यक्षे।, अप्रत्यक्षे जिन द्रव्यों के हाँ जी के में से दो रहे हैं भी। कौन वो भी अनुमान से जान होता है परत्व परत्व के कारण से इस इधर अ कहते हैं किसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर के दिशा का बोध होता है ये इस दिशा में वो उस दिशा में ये तो व्यवहारिक द्रव्य हो गए ना एक प्रकार से व्यवहारिक वो तो समझने के लिए है ना वो तो अपेक्षिक है सापेक्ष सापेक्ष से उनका ज्ञान होता है मैं इधर बैठा हूं आप उधर बैठे हैं मेरी अपेक्षा आप उधर हैं आपकी अपेक्षा मैं इधर हूं तो, तो पर से ही तो दिशा का बोध होता है उसी के दिशा के ही तो लिंग है ना ये परपर परत्व परत्व से तो बोध होता है दिशाओं का ठीक है हाँ जी तो कह रहे हैं तत्र आत्मा मनस््च अप्रत्यक्षे उन पदार्थों में जो आत्मा और मन हैं ये अप्रत्यक्षे इनका प्रत्यक्ष से जान नहीं होता है नहीं नहीं पूर्व पक्षी ऐसा नहीं तत्र द्रव्येश आत्मा मनश्च अप्रत्यक्षे उन द्रव्यों में जो आत्मा और मन हैं इनका प्रत्यक्ष से जाना नहीं जाता है लैंगिक जनके द्रव्य ये लिंगों से जानने योग्य द्रव्य हैं लैंगिक लैंगिक का, का के द्रव्य लिंगों से जानने योग्य द्रव्य हैं। चकारो अत्र प्रकारार्थक सूत्र में जो चकार आया है मनश्च में वो प्रकार को बताने के लिए है यानी इसी प्रकार के अलग अलग जो द्रव्य हैं उनको भी ग्रहण करना चाहिए जैसे वो आकाश है वायु है ये भी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। हाँ जी दिशा और काल लैंगिकवंत का आकाशादय निरवयवा पदार्थ सही लिंगों से जानने योग्य लैंगिक ज्ञानवंत लिंगों से जानने योग्य आकाश दिशा काल ये सब निरावयव है ऐसे पदार्थ हैं निरावयव पदार्थ सन्ती वो निरावयव पदार्थ हैं सावयव नहीं निरावयव है उनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए यहां पर हाजी हाजी नहीं यहां प्रत्यक्ष का मतलब क्या है नेत्र प्रत्यक्ष आ, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नेत्र इंद्रियों से भी वहां मुख्य रूप से नेत्र प्रत्यक्ष है पीछे आए थे ना प्रसंग नेत्र प्रत्यक्ष चक्षु प्रत्यक्ष सूत्रार्थ उन द्रव्यों में पृथ्वी आदि उन द्रव्यों में से लिख सकते पृथ्वी आदि उन नौ द्रव्यों में आत्मा मन आकाशादी का नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है तचान निष्पद्यते इति स्टते इन द्रव्यों का जो ज्ञान है वो किस प्रकार से होता है इसको स्मरण कराते हैं तो पहले कहा हुआ है? हाँ जी पहले तो कहा है ना बोलिए ज्ञान निर्देश ज्ञान निष्पत्ति ही विधि रुक्त प्रत्यक्षिक प्रत्यक्षिप प्रात्यक्षिज्ञान लैंगिक निर्देश प्रकरण प्रत्यक्षकर्षो अथ ज्ञानस्य अथ अनुमजान सेिंगदर्शन विधि तत्रोक्ता त्रोक्ता दृष्टव्यः तीन एक अठारा सूत्र है वहां पर निर्देश किया है यहां पर भी है ना इसी पहले सूत्र में सूत्र तीन एक अठारह सूत्र है देखो आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्षा निष्पद ये है ज्ञान की उत्पत्ति का सूत्र है ना नहीं दिखा पहला सूत्र में है ना तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षिक ज्ञान से लैंगिक ज्ञान से च निर्देशें प्रत्यक्ष से होने वाले और लिंग से होने वाले ज्ञान के निर्देश में जो वहाँ पर कहा गया है निर्देश निर्देशन प्रकरण जहाँ इनका ज्ञान होता है ऐसा जो निर्देश किया है उस प्रकरण में ज्ञान ज्या, प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्या, प्राप्ति कि जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो कैसे प्राप्त होता है उसकी विधि उसकी विधि को इंद्रियार्थ संनिकर्ष जो कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाला है और अथ अनुमान ज्ञान अनुमान ज्ञान का जो कि लिंग दर्शन विधि लिंग को देखने से होने वाला ज्ञान है ऐसा ये सारा का सारा ज्ञान तत्र उक्ता उस प्रसंग में कहा है तत्र व वहीं पर देख लेना चाहिए सूत्रार्थ ज्ञान के निर्देश प्रकरण में ज्ञान के निर्देश प्रकरण में ज्ञानोत्पत्ति की विधि ज्ञान के निर्देश प्रकरण में ज्ञानोत्पत्ति की विधि बतलाई है वहीं पर देख लेना चाहिए ठीक है प्रत्यक्ष का बताया। वहा अनुमान का भी बताया ना नौ में सूत्र में बताया तीन एक नौ में जी अठारह में प्रत्यक्ष है मैंने तो एक बताया कि वहां पर ज्ञान निर्देश का प्रकरण आया है जहां भी पीछे जहां जहां अनुमान के बताए गए हैं, कैसे अनुमान होता है तो वहां वहां आप उसको समझ लेना जहां पर भी बताया हो चले द्रव्याणाम ज्ञान प्रकार निर्दिश्य गुणकर्मा नाम ज्ञान कथम बहती उचित द्रव्यों का ज्ञान के प्रकार बता करके गुण और कर्मों का ज्ञान किस प्रकार होता है उसका निर्देश किया जाता है द्रव्यों के ज्ञान के प्रकार को बता करके गुण और कर्म के ज्ञान कैसा होता है या किस प्रकार होता है उसका कथन किया जाता है बोलिए गुण कर्मसु संेश ज्ञान निष्पत्ते द्रव्यम कारणम तो यहां द्रव्य कारण बनता है गुण और कर्मों के ज्ञान में कहते हैं इंद्रिय गुणाः रूपादयः इंद्रियों से रूपाधि गुणों का ज्ञान कर्माणी चा उत्क्षेपनादीनि और जो कर्म है वो उत्षेपन अवक्षेपनादि पांच कर्म संकृष्यन्ते संयुक्त तो होते हैं इंद्रियों से गुण और कर्म संयुक्त तो होते हैं पकड़ में आया तेषु संष्टेश संबद्धेशयुक्त ज्ञान से तज्ञान निष्पत्तिर्भवती आत्मनि वो कहते हैं तेषु संष्टेश उनके साथ में सन्निकर्ष होने पर अर्थात वे संबद्ध आपस में संबद्ध होने पर यूं ये संयुक्त तो हो जाने पर ज्ञान ज्यान ज्ञान की उत्पत्ति होती है अर्थात तत्ज ज्ञान से निष्पत्तिर्भवती आत्म उस उसका ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है निष्पत्ते द्रव्यम द्रव्यमस्ति उनके ज्ञान की उत्पत्ति में द्रव्य कारण है क्यों कारण है द्रव्य ये तो ही गुणकर्मणी न स्वतंत्रे गुण और कर्म स्वतंत्र तो होते नहीं है गुणकर्मणि न स्वतंत्रे गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं हैं। तयर द्रव्याश्रित्वाद गुण और कर्म उन दोनों के द्रव्य के आश्रित होने के कारण से द्रव्यनिष्ठे वो द्रव्य में रहने वाले हैं द्रव्यनिष्ठे निष्ठे ही गुणकर्मणी द्रव्य में ही रहने वाले गुणकर्म हैं। उन्हीं के साथ सन्निकृष्यते उन्हीं के साथ में ये इंद्रियां सन्निकृष्ट होती हैं तस्मात् तयोर्जान द्रव्याश्रितोर्ज्ञान गुण और कर्म उन दोनों का जो ज्ञान है वो द्रव्याश्रित है यानी द्रव्य के कारण से ही होते हैं ये तो द्रव्यम तयो समवायी कारणम क्योंकि द्रव्य जो है उन दोनों का समवायि कारण है अपने में ही धारण करता है तत्र द्रव्ये तयो समवायि संबंधे न विद्यमान उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं वहां पर द्रव्य के अंदर उन दोनों का समवाय संबंध से विद्यमान होने से गुण गुणकर्मनी न द्रव्यम विचरत गुण और कर्म द्रव्य का विविचार नहीं करते हैं इसलिए द्रव्य के आश्रित होकर के ही उनका ज्ञान आत्मा करता है सूत्रार्थ इंद्रियों से इंद्रियों से गुण और कर्मों के साथ गुण और कर्मों के साथ संयोग होने पर ज्ञानोत्पत्ति होती है इसमें ज्ञान इसमें द्रव्य कारण होता है इसमें द्रव्य कारण होता है ठीक चले द्रव्य गुणकर्मा नाम अर्थपद वाच्या प्रदर्श्य सामान्य विशेषये कथम ज्ञानम अपि उच्यते द्रव्य गुण गुणकर्मणा द्रव्य गुण कर्म, जो कि अर्थ पद से कहे जाने वाले ये तीन पदार्थ इन तीनों पदार्थों का ज्ञानम प्रदर्शिया इन तीनों पदार्थों का ज्ञान बता करके, अब सामान्य और विशेष इन दोनों का किस प्रकार से ज्ञान होता है इस बात को लेकर के कहा जाता है बोलिएगा सामान्य विशेषेशु सामान्य विशेष अभाव तथा एवं ज्ञानम सामान्य और विशेषों में सामान्य विशेष का अभाव होने से तथा एवं ज्ञानम उन्हीं से उन्हीं का ज्ञान हो जाता है सामान्य से सामान्य का ही ज्ञान होता है विशेष से विशेष का ही ज्ञान होता है ये कहना चाहते हैं सामान्य परसामान्य सत्तायाम सामान्य का मतलब यहाँ पर सामान्य यानी सत्ता महासत्ता जिसको हम कहते हैं उस सत्ता में और पृथ्वी पृथिव्यादिषु रूपादिषु उत्क्षेपनादिषु विशेषेश और पृथ्वी आदि जो विशेष पदार्थ है रूपादि जो विशेष गुण हैं उत्क्षेपनादि जो विशेष कर्म हैं इन सब में कलु अंत्य और अंतिम विशेषों में ज्ञानम तू वो जो ज्ञान होता है वो उसी से ही होता है तत एव अर्थात सामान्यतो विशेषत तत्स्वरूपता स्वतः भवती सामान्य से और विशेष से यानी सामान्य स्वरूप से और विशेष स्वरूप से ही स्वतः ही उनका ज्ञान हो जाता है पकड़ मैं रहें सामान्य का मतलब महासामान्य महासत्ता उसको महासत्ता से ही ज्ञान होता है उसको हाँ सामान्य का मतलब जाति है ना ये परसत्ता उसको भेद करने वाला तो कोई है ही नहीं ना उसका जैसे द्रव्य से द्रव्य का ही ज्ञान होता है गुण और कर्म का द्रव्य के माध्यम से होता है ठीक है ना और सत्ता जो है परसत्ता पर सामान्य उसको उसी से होता है ये कहना चाह रहे क्या बार ही प्रसंग था तो तो जाती जाती सही होता है मेरे को याद नहीं है मैंने क्या कहा कब कहा किस विषय में कहा किसी विषय में जाति का नहीं आप तो कह रहे हैं लेकिन मेरे को तो स्मरण नहीं आ रहा है ना किस प्रसंग में कब क्या कही चीज हो सकता है का ज्ञान से होता है। हम्म। कोई बात नहीं ये कहना चाहते हैं जो सामान्य है अर्थात पर सामान्य जिसको हम सत्ता कहते हैं उस सत्ता का ज्ञान उस सत्ता से ही होता है जैसे द्रव्य का ज्ञान किससे होता है द्रव्य से होता है ठीक है ठीके? और गुण का जन कर्म का जन कैसे होता है द्रव्य के कारण से होता है ठीक है तो यहां सत्ता का जन सत्ता से ही होता है ये कहना चाह रहे हैं जैसे द्रव्य का जन द्रव्य से होता है ऐसे सत्ता का जन सत्ता से होता है और विशेष का जन कैसे होता है विशेष से ही होता है ये कहना चाह रहे हैं हाँ जी ज्ञान ज्ञान हाँ। सत्ता सत्ता सत्ता सत्ता से उसी सत्ता से है है का उसी ही होगा तो किसी द्रव्य द्रव्य में ही रह, है ना या गुण में कर्म में पदार्थ में ही सत्ता है ना तो सत्ता सत्ता से ही होगा अस्ति अयम अस्थि ठीक है क्या को तो देखकर क्या अनुमान अनुमान करते हैं ना कि उसकी भी कोई है, कोई है कि कोई कोई सत्ता सत्ता है है है व्यवस्था कर रहा है। कर <laughs> बात ये नहीं हो रहा कि यह प्रत्यक्ष से होता है या अनुमान से होता है का आ, तो सत्ता का ज्ञान हाँ तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सत्ता का ज्ञान होता है ये बताया जा रहा है चाहे अनुमान मानो या प्रत्यक्ष मानो प्रत्यक्ष पदार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव होता है या अप्रत्यक्ष का अनुमान से होता है उसमें तो कोई बात नहीं मतलब घड़ी है दिख रहा है ना मतलब घड़ी दिख रही है तो है अस्थि घटी का अस्ति, तो उस सत्ता का जान हो रहा है नहीं द्रव्य के कारण से होता है वो, वो स्वतंत्र नहीं होता है ना हाँ जी तो पादी पादी पादी ऐसा है विशेष का मतलब जो यहाँ पर ये कहना चाह रहे जो अंतिम विशेष जो होते है वो अंतिम विशेष वाली पदार्थ है विशेष पदार्थ जो अंतिम विशेष है नहीं रूपादि और उत्षेपण में जो विशेष है ऐसा है अंतिम विशेष भी तो द्रव्य में तो रहेगा ना वो रूप वो तो द्रव्य के आश्रय से होता है तो फिर ये सकते हैं कि विशेष नहीं होता है और को भी विशेष में विशेष का मतलब है द्रव्य जो अंतिम विशेष द्रव्य होता है ना वो तो अः ये तो बोल तो रहे हैं अगर ये इनकी ये बात सही है तो फिर वहां पर आ, जो ऊपर कहा है ना गुणकर्मसु सन्निकृष्टेशन निष्पत्तिर निष्पत्तर द्रव्यम कारणम वो द्रव्य कारण बना है ना वहां पर वो द्रव्य कारण होगा तो यहाँ पर विशेष से तो अंतिम विशेष को ही लेना चाहिए द्रव्य को ही ले द्रव्य को ही लेना चाहिए अगर गुणकर्म को ले लेंगे तो फिर वहां द्रव्यम कारणम वाला गलत हो जाएगा ये कहना चाह रहा हूँ मैं हाँ जी सामान्य यानी पर सामान्य सत्ता पृथिव्यादिशु पृथिव्यादि पदार्थ जो विशेष कहलाते हैं रूपादिषु उत्क्षेपनादिषु विशेषेशु यहाँ के अनुसार जो रूपादी विशेष है उत्क्षेपनादि जो विशेष है कलु अंत्य विशेषेशु या तो इन सबको जोड़ करके अब ये को अंतिम विशेष है उनका ज्ञान जो है वो स्वतः एव सामान्य से ही या विशेष से ही होता है तद अधीनमे तयम उन्हीं के अधीन है उनका ज्ञान यानी सामान्य सामान्य के अधीन, सामान्य का ज्ञान है विशेष का अधीन विशेष का ज्ञान ये यहा क्योंकि सामान्य विशेष अभाव द्रव्यगुण कर्म ज्ञान तो सामान्य विशेषापेक्ष द्रव्यगुण कर्म इन तीनों का जो ज्ञान है वो सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है द्रव्य गुण कर्म नाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य गुण कर्म इन सबका जो ज्ञान होगा वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है तेषु सामान्य विशेषो लक्ष्य थे उनमें सामान्य और विशेष लक्षित होते हैं मतलब ये पृथ्वी है ठीक है ना ये पृथ्वी यही पृथ्वी है तो दूसरों को ध्यान में रख करके ये पृथ्वी है यानी जल को अग्नि को वायु को ध्यान में रख करके ठीक है ना ये रूप है। ये रूप रूप है, है, हम्म, हाँ तो नीला आदि दूसरे रूपों को ध्यान में रख करके है ये, ये... हाँ हाँ हाँ द्रव्य गुणों कर्म इन सब का ज्ञान है ज्ञान जो होता है वो सामान्य विशेष की अपेक्षा से ही होता है वो अलग करता है ना दूसरों से इसी को पृथ्वी क्यों कहते हैं? को कहते हैं नहीं क्यों वो तो आप, आपको सामान्य विशेष की अपेक्षा से ही बताना पड़ेगा ना इसको इस उसको नहीं कहते इसी को कहते हैं परमेश्वर तो वह एक ही है उसमें तो कोई बात ही नहीं है बात इनमें इनमें हो रहा है मान लीजिएगा आप आप ही ब्रह्मचारी क्यों ये क्यों नहीं है प्रभुलाल जी आपको तो पृथक करना होगा ना उनसे आपको आपको उनसे या उनसे आपको अलग करना पड़ेगा तो सामान्य विशेष यानी सामान्य गुण भी विशेष गुण है तो उनमें सामान्य उन उनकी और आपकी जो समानता है ना उसको अटा करके जो विशेषता जो होगी उसी को ध्यान में रख करके ही आपको ब्रह्मचारी कहा जाएगा <mari> नहीं वो ये यहां पर हो या ना हो वो तो और कहीं पर भी हो वो तो अपेक्षा तो है ही है ना वो तो बुद्धि अपेक्षा में उसमें तो कोई बात ही नहीं, नहीं <hats> कोई भी नहीं हो ऐसा होगा ही नहीं है ना कोई भी नहीं है तो ये भी नहीं होंगे कोई भी नहीं है का मतलब ये भी नहीं होंगे हाँ जीक्ष सापेक्ष ही है सामान्य के विशेश से विशेश विशेश के विशेश से से विशेष पर जो अंतिम सामान्य है महासत्ता वो उसी से जाना जाता है और जो अंतिम विशेष है वो उसी से जाना जाता है और बीच वाले जो है एक दूसरे की अपेक्षा से जाने जाते हैं ऐसा है उसमें मतलब जो पृथ्वी में गुण हैं वो विशिष्ट विशेष गुण औरों में नहीं है इसलिए वो अलग करता है उससे इसलिए उसको पृथ्वी कहा गया है गंधवती पृथ्वी अब ये गंधवती जो है ये सब सब सबसे अलग कर देती है पृथ्वी को इसलिए उसको पृथ्वी कहा है वो तो अपेक्षा से ही होगा सापेक्ष को हटाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे तो मतलब ये, ये ऐसा कहिएगा उसमें आपको विचलित विचलित होंगे यानी हमारे पास में नौ द्रव्य हैं नौ में से इसी को पृथ्वी क्यों कहते हैं तो वो वो पृथ्वी तु तो विशेष गुण है ना वो वही तो उन सब से अलग करता है औरों में नहीं है वो ये जो गंधावती पृथ्वी जो कहा है ना गंधवती गंध वाली होने से ये पृथ्वी है तो जो गंध जो है औरों में नहीं है इसलिए इसको हम पृथ्वी का कह रहे हैं तो उन सबसे अलग कर रहा है गंध भी लग क्या हाँ वो तो है हाँ तो सापेक्ष तो उसमें तो क्या दिक्कत है जब नु? वो अंतिम वो अंतिम विशेष थोड़ा है वो ये नहीं कहना चाह रहे विशेष जो है वो उत्पन्न हुए पदार्थों में होता है ना विशेष मतलब ये का क्या फिर तो सब जगह आप सापेक्ष करोगे तो फिर कोई अंतिम विशेष होता ही नहीं है ना ऐसा तो है ही नहीं है शास्त्र तो कहा कई कह, कहता ही है ना विशेष क्योंकि औरों और में कहीं नहीं है ये नहीं पृथ्वी को अंतिम थोड़ा मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं आप जिस अंतिम का मतलब है अंतिम का मतलब है उत्पन्न होते हुए होते उसके आगे और कोई उत्पन्न नहीं होता ये अंतिम है इसलिए उसको विशेष कहा सापेक्ष कैसे कहोगे नहीं कोई के रूप में कैसे बदलते हो आप नए दर्शन में पढ़ा है ना नहीं है ना जी नहीं में है, है ना तो ऐसा थोड़ा होगा नहीं तो नहीं के रूप में है नहीं के रूप में है वो ठीक है ना चलिए परंतु सामान्य नितांत सामान्य अर्थात पर सामान्य सत्ताया सामान्यस्ती स्पष्ट कर दिया है जो सामान्य है अर्थात नितांत सामान्य है जिसको पर सामान्य कहते हैं अथवा सत्ता कैसे उस सत्ता में फिर सामान्य नहीं है सामान्य का सामान्य नहीं होता है वो अंतिम सामान्य है सत्ता है इसी का नाम पर सत्ता है तथा विशेषे अंत्य विशेषे विशेषो नास्ति जो विशेष है अंतिम विशेष है फिर उसका कोई विशेष नहीं होता है इसलिए उसको अंतिम विशेष कहते हैं फिर कहा साम्यम अर्थात परसा सत्ता तो अवतिष्ठते जो सामान्य है पर सत्ता है वो सामान्य रूप से ही विद्यमान रहता है यही है न पुनर्वशिष्यते वो फिर विशेष को प्राप्त नहीं हो सकती वो सत्ता अथ च अच्छा, विशेषो अन्त्यशेषो जो विशेष है अर्थ अंतिम विशेष है न समीक्रीय उसमें समानता नहीं आती है समीक्रियते न सामान्यतें यानी समान नहीं होता वो हो। तस्मात्म विशेष स्वरूपत एव ज्ञायते, इसलिए सामान्य और विशेष अपने ही स्वरूपों से जाने जाते हैं शंकर मिश्रादि भी असंबद्ध व्याख्यातम सूत्रम शंकर मिश्रा आदि वाक्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या असंबद्ध किया है तत्र सामान्य विशेष अभाव अचरितार्थवाद उनकी व्याख्या में सामान्य विशेष अभाव इस शब्द का चरितार्थ यानी इस शब्द की वहां पर उपयोगिता नहीं है जो सूत्रकार ने सामान्य विशेष अभाव कहा है यानी सामान्य और विशेष में सामान्य और विशेष का अभाव होने से उनको सामान्य और विशेष से ही समझ लेना चाहिए ये बात है और जैसा उन्होंने व्याख्यान किया है उसमें सामान्य विशेष अभावत इस पद की अनावश्यकता होगी यानी उनकी उपयोगिता नहीं होगी वहाँ पर क्या व्याख्या किया वो तो यहाँ पर दिखा नहीं उन्होंने पर वो ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी व्याख्या समझते हैं तो सूत्रकार का सामान्य विशेष अभावात वाला जो पद है इसका इसको कहने का वहां कोई औचित्य नहीं रहेगा ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ सामान्य और विशेष में सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होने से उन्हीं से उन्हीं का ज्ञान होता है तथा एवं ज्ञान सामान्य में सामान्य का और विशेष में विशेष का अभाव होने से उन्हीं से उन्हीं का ज्ञान होता है आपको पकड़ में नहीं आ रहा है ये नहीं कहने सामान्य में सामान्य नहीं होता जैसे महत्व में महत्व नहीं रहता है ना ऐसे सामान्य में सामान्य नहीं रहता ये नहीं पकड़ में आ रहा है मैं तो सामान्य में थी। आप, आप, अपनी से कैसे समझ रहे हैं जो बताया जा रहा है उस उस ढंग से समझ लो ना मतलब आपको जानना है तो आपसे ही जाना जाएगा ना या और किसी से जाना जाएगा आपको जानने के लिए आपसे आपको आपसे ही जाना जाएगा ना तो ऐसे सामान्य को जानना है तो सामान्य से ही जा, जानेंगे उसी से उसी का जानेंगे उस सामान्य में और कोई सामान्य नहीं होता जैसे महत्व में महत्व नहीं रहता ना ऐसे सामान्य में सामान्य नहीं रहता ऐसे विशेष में विशेष नहीं रहता इसका मतलब वो सामान्य है अंतिम सामान्य है तो जैसा है उसको वैसे ही जाना जाता है ये कहना चाहते हैं हाँ जी सामान्य हाँ जी अभाव से जानते हैं ऐसा है आप और, आ, क्या कहते हैं कंफ्यूज हो रहे हैं भ्रमित हो रहे सामान्य <laughs> सामान्य में सामान्य नहीं रहता ठीक है ना एक बात और विशेष में विशेष नहीं रहता दूसरी बात तो अब वो सामान्य में सामान्य नहीं रहता तो क्या होगा केवल सामान्य ठीक है केवल सामान्य को केवल सामान्य से जाना जाता है और विशेष में विशेष नहीं रहता तो केवल विशेष है उसमें और कोई विशेष नहीं है यानी उसकी अपेक्षा और कोई विशेष नहीं है तो विशेष ही है तो उसको विशेष को विशेष के रूप में जाना जाता है ये कहना चाहिए पकड़ में आ रहा है यानी मान लीजिए दो पुस्तकें ठीक है ना दो पुस्तकें तो इसकी अपेक्षा ये है इसकी अपेक्षा ये है दो पुस्तकें हैं तो इसको समझने के लिए इसकी अपेक्षा से समझेंगे इसको समझने के लिए इसकी अपेक्षा से समझेंगे जब हमारे पास ये एक ही पुस्तक है तो इसको कैसे समझेंगे इसी से समझेंगे ना ये कहना चाह रहे तो फिर अब आप किसी और में मत मन को लगाइए ना आप दूसरी क्यों बात सोच रहे हैं आप पहले इस बात को समझ लीजिएगा सामान्य में सामान्य का अभाव है वो उस अभाव में मत जाइए मन को मत लगाइए उसमें उसको मत सोचिएगा आप केवल इतना सोच लीजिएगा इसको समझना है केवल है इसके साथ और कोई भी वस्तु जुड़ी नहीं है तो इसको कैसे जानोगे इसी से जानोगे बस इतना ही बताया गया है ऐसे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं फिर इधर सामान्य है ये आपने बताया नहीं इन लोगों को छोड़ दीजिए आप उस उसके बारे में मत सोचिएगा उधर जाएंगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी आपको क्योंकि जब जिस बात को बताया जा रहा है मन को उसमें ना लगा करके और चीजों के बारे में इस, और चीजों को इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं वो जो भी है पृथ्वी जल आदि उनको सब छोड़ दीजिएगा आप ये समझ लीजिए ये सामान्य है और कैसे सामान्य अंतिम सामान्य इसका भी कोई और सामान्य नहीं है ठीक है ना बस यही केवल अकेली है ये चीज तो इसको कैसे जानोगे इसी से, इसी से जानोगे ये हो गया सामान्य से सामान्य का बोर्ड अब इससे इस यह बन गया ठीक है फिर इससे भी कोई और चीज छोटी सी बन गई उससे भी कोई और छोटी बन गई अब उसके आगे और छोटी बन नहीं सकती वो क्या है विशेष है अब उसको कैसे जानेंगे उसी से जानेंगे बस इतना ही समझना है हाँ बस यही अर्थ इसका। तो अभाव है इसका <laughs> अभाव इसलिए कहा है अभाव इसलिए कहा है नहीं मतलब सामान्य का भी और कोई सामान्य होता हो ऐसा नहीं है ये कहना चाह रहे हाँ वो फुलस्टाप है फुल स्टॉप है वो अब पकड़ में आ गया हाँ। अक्सर क्या होता है कि बताने वाला जो बात बता रहा है उसमें मन नहीं रहता है उसके साथ में जो और बातें होंगे ना उनको उसके साथ जोड़ देते हैं तो मन जो है उन बातों में लगा रहता है जो बात कही जा रही है उसमें नहीं रहता इसलिए व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। पकड़ में आ रहा है आपको और अक्सर सबके साथ होता है अक्सर सबके साथ होता है क्योंकि हम जो बात बताई जा रहे उसमें मन को नहीं लगा रहे होते उसके साथ किसी और को जोड़ रहे होते हैं उसको समझ ये क्यों नहीं है ये क्यों नहीं है ये क्यों नहीं है बस उसमें मन लगा रहता है और ये नहीं समझ में आता है और कुछ नहीं है आप तो बिल्कुल और कुछ ही बता दिया आपने वो तो सूत्र सूत्र यही कहता है आपको नहीं समझ में आ रहा है ना आप कुछ और ही समझना चाह रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है बाकी वो सूत्रकार वही कह रहा है सामान्य में सामान्य नहीं है विशेष में विशेष नहीं है इसलिए सामान्य का ज्ञान सामान्य से होता है विशेष का ज्ञान विशेष से होता है ये कहना चाह रहा है ये आपको पकड़ में आ रहा है ठीक है हाँ वो पंक्ति इसलिए कन्पूज कर रहे हैं ना आप सामान्य में सामान्य नहीं तो अब अभाव से जान होता है ये कहने लग गए अब ये अभाव कहां से आ गया अभाव से नहीं हो रहा है सामान्य से जान हो रहा है सामान्य तो भाव है और विशेष भी भाव है तो फिर अभाव से क्या हो रहा है अभाव से जान थोड़ा हो रहा है तो भाव से ही हो रहा है अर्थात सामान्य से सामान्य का जान हो रहा है विशेष से विशेष का जान हो रहा है केवल ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि जिसको आप सामान्य कह रहे हैं इसका भी कोई सामान्य होता है ऐसा कोई कहने लगे तो उसके निषेध किया हुआ सामान्य का सामान्य नहीं होता है ऐसे विशेष का विशेष नहीं होता है ये कहना वो बीच वालों का तो है ही है एक दूसरे की अपेक्षा से होते हैं वो यानी मेरे को समझना है तो इनकी अपेक्षा से मेरे को समझेंगे और उनको समझना है तो मेरी अपेक्षा से उनको समझेंगे ऐसा चले हा जी अगला सूत्र देखिए पर सामान्य अंत्य विशेष ज्ञानम तो स्वरूप भवतु जो परसामान्य सामान्य है पर है और अंतिम विशेष है उनका ज्ञान तो स्वरूप से ही हो जाए यानी उन्हीं के स्वरूप से उनका ज्ञान हो जाए परंतु एक बात हम कहना चाहते हैं सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्म सु द्रव्य गुण कर्म इनका ज्ञान कैसे होता है तो कहा सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है द्रव्य गुणे कर्मनी च्ञानम द्रव्य का गुण का और कर्म का जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है सामान्य विशेष सामान्य विशेषापेक्षम बहुत सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है द्रव्य खलु सामान्यम द्रव्यत्व द्रव्य में द्रव्य सामान्य है विशेष पृथ्वी और विशेष क्या है पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है और आकाश है ये विशेष कहलाते हैं पकड़ में आ रहा है द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है और विशेष क्या है पृथ्वी है तो उस सामान्य की अपेक्षा से यहां पर पृथ्वी का ज्ञान हो रहा है विशेष का सामान्य की अपेक्षा से विशेष का ज्ञान हो रहा है ऐसा ऐसे विशेष की अपेक्षा से सामान्य का ज्ञान होगा गुणे है सामान्य गुणत्व गुण में सामान्य क्या गुणत्व है विशेष क्या है रूप रस गंध स्पर्श आदया यह चौबीस गुण विशेष है ऐसे ही कर्माणी कर्मणि कर्मणि सामान्यम कर्मत्व कर्मों में सामान्य क्या है कर्मत्व है और विशेष क्या है कल नहीं उत्क्षेपनादि विशेष है तो द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का ज्ञान सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है सूत्रार्थ द्रव्य गुण कर्मों का ज्ञान द्रव्य गुण कर्मों का ज्ञान सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है अगली बात कार्य कार्यद्रव्य अन्य ज्ञान कारणम उच्चते जो कार्यद्रव्य होते हैं उनके संदर्भ में जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है इस बात को लेकर के भी बताया जा रहा है बोलिए द्रव्य द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य गुण कर्मापेक्षम कार्यद्रव्य ज्ञानम गुना द्रव्यापेक्षम गुनापेक्षम कर्मापेक्षम चवती कार्य द्रव्य में जो ज्ञान होता है वो द्रव्य की अपेक्षा से गुण की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से होता है तद यथा उदाहरण से समझाया जा रहा है या सासनावती यद घंटावती पीतवर न गति सा गौ अब गौ को समझने के लिए कहा जा रहा है या जो गाय कैसी गाय है सासनावती सासना वाली है यानी गल कंबल वाली है अथवा घंटावती है घंटी वाली है अथवा पीतवर्णा पीतवर्ण वाली ही है जो जा रही है उसका नाम गाय है ऐसा द्रव्य की अपेक्षा से भी हो रहा है घंटावती ये घंटा क्या है द्रव्य है और सासनावती सासना भी द्रव्य है अथवा पीतवर्णा ये गुण है गुण की अपेक्षा से और गच्छती या गच्छति गौ या गच्छति स तो क्रिया से भी उसका ज्ञान हो रहा है तो द्रव्य गुण कर्म इन तीनों से द्रव्य का ज्ञान होता है या साथ। या साथ। नहीं, या भी नहीं अधुना या गच्छती स गौ अपेक्षा से ठीक तो है का से ठीक है नहीं द्रव्य से भी द्रवि का जान होगा वो तो अपेक्षा से बस आप कितना कहना चाहते उसको समझाने के केवल ये जो ग, गले में घंटी बंधी हुई है ना वो है गाय जो मैं कहना चाह रहा हूँ बस इतना ही बताने का अपेक्षा से अगर वो द्रव्य को ध्यान में ना रख करके ये जो पीली पीली दिख रही है ना आपको इसका नाम गाय है ये जो, जो जा रही है ना वो है गाय ऐसा वो अपेक्षा से कहा किस परिस्थिति में क्या बताना है बस उतनी ही वहां पर अपेक्षा है सूत्रार्थ द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा से द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से द्रव्य में ज्ञान होता है या द्रव्य का ज्ञान होता है द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा से द्रव्य का ज्ञान होता है द्रव्य के ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कार्य द्रव्य के बारे में परंतु परंतु गुणकर्मसु गुणकर्म गुणकर्मा अभाव न विद्यते कहते हैं गुणेशु गुणापेक्षम कर्मापेक्ष ज्ञानम न विद्यते गुणों में गुणों की अपेक्षा से कर्मों में कर्मों की अपेक्षा से ज्ञान नहीं होता है तत्र गुण गुण अभाव क्योंकि गुण में गुण ना होने से कर्म अभाव और गुण में कर्म भी ना होने से गुणों ही अगुणवान जैसा कि कहा है गुण जो है अगुणवान होता है यानी गुण में गुण नहीं रहता है तथा कर्म न गुणों कर्म न गुणे न गुनाश्री कर्म जो है वो गुण में नहीं रहता और न गुनाश्री गुनाश्रय होता है जैसा कि एक द्रव्यम कर्म के लिए कहा एक द्रव्यम वो द्रव्याश्रय है कर्म गुनाश्रयी नहीं है द्रव्याश्रय कर्म ना उसी को स्पष्ट किया है कर्म द्रव्य के आश्रित होने के कारण से अथचा कर्मसु ज्ञानम न गुणापेक्षम कर्मों का जो ज्ञान है वो गुणों की अपेक्षा से नहीं हो सकता तस्य तुण्वाद उस कर्म के गुण रहित होने से जैसा कि अगुणम अगुणम कहा है कर्म को तथा न कर्मापेक्षम न कर्म नहीं कर्म बहुत कर्म का ज्ञान किसी और कर्म की अपेक्षा से होता हो नहीं कर्मापेक्षम न कर्म नहीं कर्म नास्ती कर्म के अपेक्षा से कर्म का भी ज्ञान नहीं होता तस् द्रव्याश्रित्वाद क्योंकि वो कर्म द्रव्य के आश्रित होने से एक द्रव्यम किंतु फिर कैसे होता है गुण का ज्ञान कर्म का ज्ञान तो कह रहे हैं किंतु द्रव्यापेक्षम गुण कर्म सु द्रव्य की अपेक्षा से ही गुण और कर्म का ज्ञान होता है यथा योग्यम प्रात्यक्षिकम लैंगिकम वा यथोक्तम च पूर्वम <कक्षारीग> यथा योग्यम जहां जैसा ज्ञान करना हो जहां जिसकी अपेक्षा हो वो चाहे प्रात्यक्षिक हो चाहे अनुमानिक हो जैसा पूर्व कह चुके हैं वैसा ही उनका ज्ञान होता है हाजी हाजी लिंग से होने वाला ज्ञान अनुमान किस या कर्म कर्म का का प्रत्यक्ष गुण के लिए गुण और कर्मों के लिए कर्म का भी तो अनुमान होता है ना कर्म प्रत्यक्ष वाले कर्म अलग है और अनुमान वाले कर्म अलग है दिखने वाले भी कर्म होते हैं ना दिखने वाले भी कर्म होते हैं गुण भी दिखने वाले भी होते हैं ना दिखने वाले भी होते इसलिए अन्य भाष्यकार सूत्रम एकांगित्व न व्याख्यातम दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या एक पक्ष को लेकर के ही किया है सभी पक्षों को लेकर के नहीं किया है ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ गुण और कर्मों का ज्ञान गुण और कर्मों का ज्ञान गुण कर्म की अपेक्षा से नहीं होता गुण और कर्मों का ज्ञान गुण और कर्मों की अपेक्षा से नहीं होता क्योंकि गुणों में गुण कर्मों में कर्म ना होने से नहीं रखे हैं, बहुत हो गए चलिए वैसे सरल है पहला निक पूरा कैसे अच्छा तीन तीन पेज है क्या अच्छा ऐसा है क्या कोई बात नहीं कल नहीं हो तो अगले दिन हो जाएगा कल भी हो सकता है कोई बात ही नहीं क्या बात थी हाजी नहीं उपनिषद नहीं कोई बात कहनी थी लेकिन वो याद नहीं आ रहा ठीक है ओमकार करते हैं O